पातंजल योग प्रदीप षठ दर्शन में उत्तर मीमांसा स्मृत्य दोष प्रसंग इति चेन्नान्य स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगात यदि ऐसा कहा जाए कि स्मृति के अनवकाश रूप दोष अर्थात असंगति का प्रसंग होता तो नहीं क्योंकि अन्य स्मृतियों के अनवकाश रूप दोष का प्रसंग होगा यहां सूत्र के पूर्वाध में यह शंका उठाई गई है कि यदि ब्रह्म को निमित्त कारण माना जाए और प्रकृति को उसके अधीन उपादान कारण तो किसी किसी स्मृति में जो केवल प्रकृति को स्वतंत्र उपादान कारण माना है उन स्मृतियों का अनावकाश रूप दोष होगा यथा इत प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूतपर्यंत प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव पर आरंभ इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महत्व से लेकर विशेष अर्थात स्थूल भूतों तक का आरंभ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए स्वार्थ की तरह परार्थ है अव्यक्ता व्यक्त सर्वाह प्रभुंत हराग में रात्रागमें प्रलीयंत तत्र संज्ञ के संपूर्ण विश्व मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्र के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक मूल प्रकृति में ही लय होते हैं प्रकृतिय कृमाणाणी गुण ही कर्माणी वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं सूत्र के उत्तरार्ध में शंका का यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्मृतियों के अनोकाश दोष का डर है तो अन्य स्मृतियों में जहाँ ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को तदधीन तदधीन उपादान कारण बतलाया गया है उनको भी तो अनवकाश दोष की प्राप्ति होगी यथा निरीक्षे संस्थित रत्ने यथा लोह प्रवर्तते सत्ता मात्रेन देवेन तथा चा जनह। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र में लोहा गतिशील होता है वैसे ही मात्र ब्रह्म से जगत युत्पत्ति आदि होती है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नौनते यद्विपरिवर्तते हे अर्जुन मेरी ब्रह्म की अध्यक्षता में प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूमता है इतरे शान चाण चाण उपलब्धे और अन्यों के न पाए जाने से अर्थात कई वेद विरुद्ध चार्वाक आदि स्मृति को छोड़कर अन्य स्मृतियों के अनवकाश का दोष पाया भी नहीं जाता जैसा कि पहले सूत्र में सांख्य और गीता दोनों स्मृतियों में स्पष्ट रूप से दिखला दिया गया है इसलिए प्रकृति उपादान कारण और ब्रह्म ब्रह्मनिमित्त कारण इन दोनों की ही व्यवस्था ठीक है एतेन योग प्रयुक्त इस कथन से संयोग के प्रतिवाद का खंडन हो गया अर्थात जैसे बिना ब्रह्म के स्वतंत्र रूपेण केवल प्रकृति जगत का कारण नहीं बन सकती इसी प्रकार बिना ब्रह्म के केवल संयोग स्वतंत्र रूपेण जगत का कारण नहीं बन सकता इसी बात को श्वेताश्वतर उपनिषद में दर्शाया है काल स्वभाव नियतिर्यदीक्षा भूतान योनि पुरुषित चिंत्या संयोग ऐसा न स्वात्मभावाद आत्म आत्माप्यस सुख दुख है तो। क्या काल या स्वभाव या नियति होनी या य दीक्षा इतिभा या भूत कारण है अथवा जीवात्मा कारण है यह विचारणी है इनका सहयोग भी कारण नहीं हो सकता क्योंकि वे अनात्म जड़ पदार्थ हैं और जीवात्मा भी समर्थ नहीं क्योंकि वह स्वयं सुख दुख में पड़ा है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्मशक्तिम स्वगुणैर्गूढ़ यह कारणाली निखिलाता कालात्मयुक्ता अधितिष्ठत्येक उन्होंने ध्यान योग में लगकर उस परमात्मा की निज शक्ति को जो कार्यों के अंदर छिपी हुई है प्रत्यक्ष देखा जो देव अकेला काल और जीवात्मा समेत इन सारे कारणों का अधिष्ठाता है जिस योग को ब्रह्म के साक्षात्कार का श्रुति स्पष्ट रूप में प्रशंसा के साथ मुख्य साधन बतलाती है उसी योग की ब्रह्मसूत्र द्वारा निराकरण किए जाने की संभावना कितनी आश्चर्यजनक है योग सिखोपनिषद अध्याय एक में बतलाया है ज्ञाननिष्ठो विरक्तोपि धर्मज्ञो विजितेंद्रिय बिना देहेपि योगे न न मोक्षम लबते विधे। हे विधेय साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ विरक्त धर्मज्ञ और जितेंद्रीय क्यों न हो तो भी योग बिना इस देह से मुक्ति लाभ न कर सकेगा